क्या नहीं पता तुम्हें कभी नहीं देखा इन लोगों को विक्रांत ने बिना शर्ट वाले आदमी का कॉलर पकड़कर उसे बेहद सख्ती से सवाल किया एयरफिट डॉट को उसके बगल में खड़े लड़के को दिखाते हुए बोला ध्यान से देखो इसमें से किसी को कहीं भी देखा है या नहीं विक्रांत को पूरा यकीन था कि इन पांचों में से कोई न कोई जरूर बैंक रि को पहचान रहा होगा इसलिए वो बेहद गंभीर होकर उन पांचों की आंखों में देखते हुए उनके जवाब का इंतजार कर रहा था उसे पूरी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ रिस्पांस जरूर निकल कर सामने आएगा पहले भी उसके साथ इस तरह के इत्तफाक कई बार हो चुका है जब वो पहले रमेश सावरकर मर्डर केस पर काम कर रहा था और फिर अभी जब वो 1994 के किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था तब भी रमाकांत अग्रवाल को उसने इतफाक से ही पकड़ा था कुछ इसी तरह का इतफाक होने की उम्मीद इस वक्त विक्रांत को भी थी इसी शक के आधार पर उसने अपना वक्त लगाकर इन पांचों को पकड़ा था लेकिन इस बार विक्रांत का शक गलत था क्योंकि उसने कितनी भी सख्ती के साथ इन लोगों से पूछने की कोशिश कर ली लेकिन किसी ने भी बैंक के लुटेरों को पहचानने की बात एक्सेप्ट नहीं की एक इनकार कर दिया कि वो फोटो में नजर आ रहे लोगों किसी एक को भी नहीं पहचान रहे है दरअसल पुलिस के मिसिंग डिपार्टमेंट से भी अब तक एक अपडेट आ चुका था वहाँ के आर्टिस्ट ने रात भर की कड़ी मेहनत के बाद बैंक के लुटेरों का पोर्ट्रेट बिना मास्क के बनाने में कामयाबी पा ली थी सातों संदिग्ध लोगों की पोर्ट्रेट बिना किसी मेकअप के और बिना किसी फेस मास्क के बनाने की कोशिश की थी जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिल गई थी विक्रांत ने इन पांचों ड्रग्स माफियाओं को बैंक लूट में शामिल सात संदिग्ध की कुल 14 फोटो पहचान करने के लिए दिखाई थी इसमें से सात फोटो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से थी और बाकी की सात फोटो आर्टिस्ट द्वारा बनाई गयी पोर्ट्रेट थी लेकिन फिर भी विक्रांत को कोई खास सफलता नहीं मिली विक्रांत की नजर जब इन ड्रग्स डीलरों पर पड़ी थी और नैना पुलिस कार में सवार थे। इस कार में सायर भी लगा हुआ था जब ये ड्रग डीलर लोग रोड पर चलते हुए विक्रांत को रास्ता नहीं दे रहे थे तब विक्रांत चाहता तो आसानी से गाड़ी का सायरन बजा कर खुद के लिए रास्ता मांग सकता था पुलिस की गाड़ी को भला कौन रास्ता नहीं देता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने जान बुझ करता है जान बुझ कर इन लोगों को रोक लिया था और उसके बाद उन लोगों को पकड़ कर उसने बुरी तरीके से पीटा था उसके बाद एक लड़की की उंगुली भी तोड़कर रख दी थी ये सब कुछ विक्रांत ने दो कारण से किया था पहली बात तो वो बहुत फ्रस्टेटेड था और अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने ये सब किया दूसरी बात वो खुद का रौप दिखाने के लिए ये सब कर रहा था वो इन लोगों को पीटकर इतना डरा देना चाहता था जिससे कि ये लोग सब कुछ बिना पूछे ही उगलने खैर विक्रांत का मकसद पूरा नहीं हो सका अब वो बेहद चिंतित होकर खड़ा था वो मन ही मन सोच रहा था की जब इन लोगों में से भी कोई बैंक के लुटेरों को नहीं पहचान रहा तो हो सकता है की बैंक के लुटेरों का नासिक से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा होगा मतलब कि मुंबई से यहाँ नासिक आना बेकार हो गया उधर नैना अब अपना हाथ रगड़ने लग गई थी वो तो पहले से ही विक्रांत का मुंह तोड़ देना चाहती थी अब तो उसको अच्छा खासा मौका भी मिला है विक्रांत उसे शर्त हार चुका है और अब तो नैना उसके मुंह पर पंच मारने के लिए तैयार हो रही थी सला पता नहीं क्या समझता है अपने आप को अब बताती हूँ इसे नैना मन ही मन विक्रांत को गालियां देते हुए उसे पीटने के लिए आगे बढ़ने लगी हम्म क्या हुआ विक्रांत तुम्हारा तांत्रिक दोस्त कहा गया अब कुछ असर नहीं दिखा रहा नैना ने व्यंग्यात्मक लहजे में विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हाँ विक्रांत बस हल्की सांस छोड़कर रह गया ए, लेकिन तुम्हें पीटने का मुझे बहुत मन हो रहा था अच्छा हुआ तुमने मुझे मौका दे दिया नैना ने कहा इसके बाद अभी वो विक्रांत के मुंह पर पंच करने ही वाली थी विक्रांत अचानक से पीछे हट गया और नैना का पंच चूक गया विक्रांत ने फिर तुरंत ही नैना का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए नैना की पीठ से सटा दिया चालाकी ये बात है अभी तुमने ही शर्त लगाया था ना नैना गुस्से भरे लहजे में कहा जवाब दिया ओ शर्त की बात है फिर ठीक है इतना कहते हुए विक्रांत ने नैना का हाँ छोड़ दिया। अब तुम अपने होठों से मेरे गाल नहीं चुम पाई तो कोई बात नहीं हाथों से ही चूम लो मुझे तुम्हारा ये प्यार भी मंजूर है इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना गाल नैना के आगे बढ़ा दिया नैना ने फिर से अपनी मुठ्ठी बांध ली और फिर विक्रांत के चेहरे पर वार करने के लिए बढ़ने लगी अभी वो विक्रांत के मुंह पर पंच मारने वाली थी की उसके कानों में पुलिस पुलिस पुलिस के सायरन की की की आवाज शुरू हो साथ ही पुलिस की गाड़ी की लाइट भी उसके ऊपर पड़ने लगी थी ये नासिक पुलिस थी नासिक जो नैना के ही बुलाने पर यहाँ पहुंची हुई थी पुलिस को आता देख नैना रुक गई अब वो पुलिस के सामने विक्रांत पर हाथ तो छोड़ नहीं सकती थी तो उसने विक्रांत के ऊपर अपना एक पंच कर्ज के तौर पर छोड़ दिया था नासिक पुलिस के तीन चार लोग गाड़ी ऐसी उतर कर, कर करीब आगे थे नैना ने तुरंत ही पांचों ड्रग्स माफियाओं को पुलिस के हवाले कर दिया उधर जैसे पुलिस इन पांचों को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी उससे पहले ही विक्रांत ने इन पांचों से उनका मोबाइल फोन छीन लिया था उन सभी के पास काफी महंगे महंगे फोन थे नैना को पहले लगा था कि विक्रांत ये सभी मोबाइल फोन भी नासिक पुलिस के हवाले कर देगा लेकिन विक्रांत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसने नासिक पुलिस की नजरों ऐसी बच सभी मोबाइल फोन को अपनी जेब में भर लिया नैना उसे ऐसा करते देख रही थी लेकिन उसने नासिक पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कहा नासिक पुलिस को पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी की ये लोग नासिक बस अड्डे पर से किसी संदिग्ध की तलाश में आए हुए हैं इसलिए उसने नैना और विक्रांत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया सिर्फ अपने काम की पूछताछ की और फिर पांचों ड्रग्स माफियाओं को गाड़ी में बिठाया और फिर वो सब लोग निकल गए उसके जाने के बाद नैना विक्रांत भी आगे नासिक बस अड्डे पर जाने के लिए रवाना हो गए सच में विक्रांत तुम कितने बेसर्म हो छी मोबाइल फोन चुरा लिया तुमने नैना ने विक्रांत को शर्मशार करते हुए कहा क्या पागल हो क्या तुम तुम्हे क्या लग रहा है लोगो का फोन अपने लिए चुराया विक्रांत ने कहा अपनी जेब में से सारे फोन निकालकर नैना की तरफ फेंकते हुए कहा नैना गिरेवाल अभी विक्रांत सक्सेना ये शर्त हारा नहीं है मतलब नैना ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया ये सभी ड्रग माफियाओं के फोन हैं इन सभी के व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अगर तब भी कुछ नहीं पता चल रहा है तो इन बैंक के लुटेरों की फोटो इन सभी के व्हाट्सअप ग्रुप में डालकर पूछो की कोई उन्हें पहचानता है या नहीं इन ड्रग माफियाओं की आइडेंटिटी से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे तो जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी विक्रांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा